शिक्षा का आदर्श नारियों की शिक्षा वैदिक और वर्तमान युग समझ में नहीं आता कि हमारे देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना भेद क्यों किया जाता है वेदांत में तो कहा है कि एक ही चेतना सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है तुम लोग स्त्रियों की निंदा करते हो पर उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया स्मृति आदि लिखकर नियमों में आबद्ध करके इस देश के पुरुषों ने स्त्रियों को केवल बच्चा पैदा करने का मशीन बना डाला है महामाया की साक्षात मूर्ति इन स्त्रियों का उत्थान हुए बिना क्या तुम लोगों की उन्नति संभव है भारत का अध:पतन तभी से शुरू हो गया जब ब्राह्मण पंडितों ने अन्य जातियों को वेद पाठ का अनाधिकारी घोषित किया और साथ ही स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए नहीं तो देखो वेदों तथा उपनिषदों के युग में मैत्रेयी गार्गी आदि प्रातःस्मरणीय स्त्रियां ब्रह्म विचार में ऋषि तुल्य हो गई हैं हजार वेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में गार्गी वे गर्भ के साथ याज्ञवल्क को ब्रह्म ज्ञान पर शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी थी इन आदर्श विदुषी स्त्रियों को जब उन दिनों अध्यात्म में अधिकार था तो फिर आज भी स्त्रियों को वह अधिकार क्यों न रहेगा एक बार जो हो चुका है वह फिर अवश्य हो सकता है इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे उनसे प्रश्न करने वालों में वाग्मी कन्या वाचकनवी प्रमुख थी उन दिनों ऐसी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था वह कहती है मेरे प्रश्न एक कुशल धनुर्धर के हाथ में दो चमकदार तीरों के समान है उसे नारी होने की चर्चा तक नहीं की गई है और फिर क्या वनों में स्थित हमारे पुरातन विश्वविद्यालयों में लड़कों और लड़कियों की समानता से अधिक पूर्ण कुछ और हो सकता है अपने संस्कृत नाटक पढ़ो शकुंतला की कहानी पढ़ो और देखो कि क्या टेनिसन की प्रिंसेज कविता हमें कुछ सिखा सकती है राष्ट्रीय जीवन का मान मानदंड माप दंड, दंड, दंड निर्धारण अमेरिका में मैंने कितने ही सुंदर पारिवारिक जीवन देखे हैं कितनी ही ऐसी माताओं को देखा है जिनके निर्मल चरित्र तथा निस्वार्थ संतान स्नेह का वर्णन भाषा के द्वारा नहीं किया जा सकता कितनी पुत्रियां तथा पवित्र कन्याएं देखी है जो देवी डायना के ललाट की तुषार कर्णिकाओं के समान पवित्र हैं फिर उनकी वैसी संस्कृति शिक्षा और वैसी सर्वोच्च कोटि की आध्यात्मिकता तो क्या अमेरिका की सभी नारियां देवी स्वरूपा हैं यह बात नहीं भले बुरे सभी स्थानों में होते हैं परंतु दुष्टों के नाम से अभी दुर्बल व्यक्तियों के आधार पर किसी जाति के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वे तो व्यर्थ के कूड़े करकट की तरह पीछे रह जाते हैं जो लोग भले उदार तथा पवित्र होते हैं उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय जीवन का निर्मल तथा प्रबल प्रवाह सूचित होता है किसी सेव के पेड़ तथा उसके फलों के गुण दोषों का विचार करने के लिए क्या तुम उसके कच्चे अविकसित तथा कीटग्रस्त फलों का सहारा लोगे जो धरती पर इधर उधर बिखरे रहते हैं और जो कभी कभी संख्या में भी अधिक ही होते हैं यदि कोई एक भी सुपक्व तथा पुष्ट फल मिले तो उसी के द्वारा उस सेव के वृक्ष की शक्ति संभावना तथा उद्देश्य का अनुमान किया जाता है न कि उन असंख्य अपक्व फलों के द्वारा प्रत्येक जाति का एक नैतिक जीवनोद्देश्य है उसी से उस जाति की रीति नीति का विचार करना होगा अपने नेत्रों से उनका अवलोकन करना और उनके नेत्रों से अपना अवलोकन करना दोनों ही भूल है सामने ये जो दृश्य आते हैं सुंदर बढ़िया तथा ठीक ढंग से सजाया हुआ भोजन गाडियां, सवारियां, नए नए अदब कायदे तथा नए नए फैशन जिसके अनुसार सज झ कर आजकल की विदुषी नारी हमारे सामने काफ़ी निर्लजतापूर्ण स्वाधीनता के साथ घूमती फिरती है ये सब सामग्रियां न जाने कितनी नई नई इच्छाएँ तथा वासनाएँ पैदा करती हैं पर फिर यह दृश्य बदल कर, उसकी जगह एक अन्य गंभीर दृश्य आ जाता है और वह है सीता सावित्री व्रत उपवास तपोवन जटाजूट वलकल तथा गैरिक वस्त्र कौपीन समाधि तथा आत्मोपलब्धि की सतत चेष्टा मैंने संसार को दोनों ओर से देखा है और जानता हूँ कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया है चाहे वह उसकी कल्पना ही क्यों न हो नारी के प्रति उसका आदर दुनिया में अपूर्व है आदर्श सीता का चरित्र भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए सीता उसी का आदर्श है स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं और वे सहस्त्रों वर्षों से संपूर्ण आर्यावर्त के स्त्री पुरुष बालकों की पूजा पा रही है महामहिमामयी सीता स्वयं पवित्रता से भी पवित्र धैर्य तथा सहनशीलता के सर्वोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएंगी जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसा महादुख में जीवन व्यतीत किया वे ही नित्य साध्वी सदा शुद्ध स्वभाव सीता आदर्श पत्नी सीता मनुष्य लोक की आदर्श देवलोक की भी आदर्श नारी पुण्य चरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय देवी बनी रहेंगी हम सभी उनके चरित्र को भली भांति जानते हैं अतः उनका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं चाहे हमारे सारे पुराण नष्ट हो जाए यहाँ तक कि हमारे वेद भी लुप्त हो जाए हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए काल स्रोत में विलुप्त हो जाए किंतु तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो जब तक भारत में अतिशय अच्छा ग्राम्य भाषा बोलने वाले पांच भी हिंदू रहेंगे तब तक सीता की कथा विद्यमान रहेगी सीता का प्रवेश हमारी जाति की अस्थि मज्जा में हो चुका है प्रत्येक हिंदू नरनारी के रक्त में सीता विराजमान है हम सभी सीता के संतान हैं हमारी नारियों को आधुनिक भावों में रंगने की जो चेष्टाएं हो रही हैं यदि उन सब प्रयत्नों में उनको सीता चरित्र के आदर्श से, से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी तो वे असफल होंगे जैसा कि हम रोज देखते हैं भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करने होंगे यही एकमात्र पथ है सीता के विषय में क्या कहा जाए तुम संसार के पूरे प्राचीन साहित्य को छान डालो मैं तुमसे निसंकोच भाव से कहता हूँ तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो परंतु उसमें से भी तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकोगे सीता चरित्र अद्वितीय है यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है दोबारा कभी न हुआ है और न होगा